ध्यान और आध्यात्मिक जीवन सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन कर्तव्य क्या है हम ऐसे अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिन्हें हम प्रायः कर्तव्य की संज्ञा देते हैं और सामान्यतः ये कार्य केवल दुख और अशांति ही पैदा करते हैं यदि यह सत्य है तो कर्तव्य के संबंध में हमारी धारणा में कहीं कोई त्रुटि है हम कर्म करते हैं लेकिन सामान्यतः हम उसे योग में एक आध्यात्मिक साधना तथा आत्म आत्मसाक्षात्कार के उपाय के रूप में परिणित करना नहीं जानते जरा देखो स्वामी जी ने योग के बारे में क्या कहा है कर्म योग कहता है कि पहले तुम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो और जब तुम में इसे रोकने की क्षमता आ जाए तू तो उसे पकड़े रहो और मन को स्वार्थ परता की विधियों से मत जाने दो फिर तुम संसार में जाकर यथाशक्ति कर्म कर सकते हो फिर तुम सब से मिल सकते हो जहाँ चाहे जा सकते हो तुम्हें कुछ भी पाप स्पर्श न कर सकेगा पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार पद्म पत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिगो सकता उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त भाव से रह सकते हो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 वह भी एक घोर विषयाशक्त व्यक्ति हो उसके एकमात्र संपत्ति उसका शरीर ही उसका सर्वस्व हो जाए और वह उसी के सुख के लिए सतत प्रयत्न करे बाह्य शरीर के प्रति हम जो भी करते हैं उससे अनासक्ति का संबंध नहीं है वह तो पूर्णतया मन में होती है मैं और मेरे के बांधने वाली झंझीर मन में ही रहती है यदि शरीर और इंद्रिय विषयों के साथ इस जंजीर का संबंध न रहे हम बिल्कुल अनासक्त रहेंगे हो सकता है कि एक व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा हो परंतु फिर भी बिल्कुल अनासक्त हो और दूसरी ओर यह भी संभव है कि एक व्यक्ति चित्तों में हो पर फिर भी वह बुरी तरह आसक्त हो पहले हमें इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त कर लेनी होगी और फिर सतत कार्य करते रहना होगा कर्मयोग समस्त आसक्ति से मुक्त होने में सहायक प्रक्रिया सिखा देता है तब फिर कर्तव्य का क्या अर्थ है कर्तव्य और दायित्व इन दो शब्दों में से दायित्व शब्द से संदर्भ विशेष तथा तत्कालिक बाध्यता का संकेत प्राप्त होता है जैसे एक व्यक्ति पर अपनी वृद्धा विधवा माता के भरण पोषण का दायित्व है इससे भिन्न कर्तव्य शब्द से तत्कालिक परिस्थितियों के कारण उपस्थित कर्म बाध्यता की अपेक्षा नैतिक अथवा आचार विषय प्रभाव का अधिक अर्थ ध्वनित होता है अंग्रेजी के कवि वर्ष वर्ष कर्तव्य को ईश्वरीय आदेश की कठोर कन्या की संज्ञा देते हैं हम सभी जानते हैं कि कभी कभी किस प्रकार हमें कर्तव्य व व्यक्तिगत स्वार्थ के परस्पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है हम चाहे कोई भी संज्ञा क्यों न दें हम अज्ञानी जीवों के लिए कर्तव्य का अर्थ एक हद तक बाध्यता और बंधन है ज्ञानी महापुरुषों की बात भिन्न है ईश्वरावतार श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता में हमें कहते हैं नवे पार्सास् कर्तव्यम त्रीशुलोके सुकिचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवत कर्मणी अर्थात मुझे इन तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है न तो कोई प्राप्तव्य है और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो मैंने प्राप्त न की हो फिर भी मैं वर्तता हूँ ईश्वरी अवतार और मुक्त पुरुष मुक्त में प्रतिष्ठित हो दुखी मानव जाति के प्रति प्रेम से प्रेरित हो कर्म करते रहते हैं दैवी पुरुष में कामनाओं का संघर्ष नहीं होता अतः कर्तव्यों का भी द्वंद्व नहीं होता उनके लिए कार्य को करने का एक ही मार्ग होता है और वह है ईश्वरी मार्ग अज्ञान के कारण हम कर्तव्य तथा उसकी पूर्ति के मार्ग के बारे में भ्रमित हो जाते हैं कर्तव्य और स्वार्थपरता स्वामी विवेकानंद कितने मार्मिक ढंग से हमें यह बता बताते हैं कि हमारा तथा कथित कर्तव्य बोध प्रायः एक रोग बन जाता है कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग सा हो जाता है और सदा हमें उसी दिशा में खींचता है या हमें जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुख पूर्ण कर देता है यह मनुष्य जीवन के लिए महाविभीषका स्वरूप है यह कर्तव्य बुद्धि काल के मध्यान्ह सूर्य के समान है जो मानव की अंतरात्मा को दग्ध कर देती है कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो कर्तव्य उन्हें प्रार्थना या स्नान ध्यान करने का भी अवकाश नहीं देता कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार रहता है वे घर आते हैं और अगले दिन का कार्य सोचने लगते हैं कर्तव्य उन पर सवार ही रहता है यह तो एक ग़ुलाम की जिंदगी हुई फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वे कसे कसाए घोड़े की तरह तलक पर ही गिरकर मर जाते हैं कर्तव्य साधारणतया यही समझा जाता है परंतु अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना ही असल में हमारा एकमात्र सच्चा कर्तव्य है हम कर्तव्य के गुलाम बनकर अपने सारे जीवन को दुखपूर्ण बना डालते हैं हमारा कर्तव्य क्या है तथा उसे कैसे पूरा करना इस विषय में हमें स्पष्टतर ज्ञान होना चाहिए कितने बार हम यह पाते हैं कि अपनी स्वयं की समस्याओं को सुलझाना सीखने के पहले ही प्रेम से प्रेरित होकर नहीं बल्कि आत्मतुष्टि के लिए हम दूसरों की सहायता करने लगते हैं दूसरों की सेवा करने के में तत्पर निस्वार्थ व्यक्ति अवश्य है लेकिन इस विचित्र संसार में जिसे हमारे एक वरिष्ठ स्वामी जी ने भगवान के विराट पागल खाने की संज्ञा दी है बहुत से ऐसे शरारती व्यक्ति हैं जो जीवन में असफलता और हताशा के शिकार हैं अथवा जो निकट के सामान्य कार्यों को करना नहीं चाहते ऐसे लोग अपने अहंकार की तृप्ति के लिए दूसरों पर अपने को जोर जबरदस्ती थोपते हैं अहम केंद्रित व्यक्ति कहते हैं उन्हें मेरी प्रेम से प्रेरित सेवा की आवश्यकता है हम मानव इतने स्वार्थी हैं कि हम यह कल्पना नहीं कर पाते कि हम जितना दूसरों को नहीं चाहते उतना ही दूसरे भी हमें नहीं चाहते होंगे एक मनोविज्ञ ने जब यह बात कुछ लड़कियों को कही तो यह सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि स्वयं के प्रति प्रेम के कारण इस विचार को स्वीकार करना कि कोई हमें हृदय से नहीं चाहता बहुत कठिन है एक और प्रकार के अहम केंद्रित व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को सुखी करने के लिए आवश्यकता से अधिक चिंतित होते हैं और जिन्हें ध्यान और अप्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता वे क्लबों संगठनों ब्रिज पार्टी भोज समारोह अथवा राजनीतिक समितियों में सम्मिलित होकर जगत का उद्धार करने के लिए व्यक्त हैं इससे उन्हें कुछ समय के लिए आत्म सम्मान प्राप्त होता है लेकिन जब नवीन नत्व क्षीण हो जाता है अथवा जब कार्य अथवा गप सब कुछ शांत हो जाती है तो वे तत्काल दुखी और असंतुष्ट हो जाते हैं मृदु शब्दों का उपयोग किए बिना स्वामी विवेकानंद कहते हैं दासत्व को कर्तव्य कह देना अथवा मांस के प्रति मांस की घृणित आसक्ति को कर्तव्य कह देना कितना सरल है मनुष्य संसार में धन अथवा अन्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता है यदि उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो सो so, झट उत्तर देता है यह तो मेरा कर्तव्य है पर वह धन और लाभ के लिए निरर्थक लोभ मात्र है लोग उसे कुछ फूलों से झके रखने की चेष्टा करते हैं स्वार्थ प्रथा को फूलों से ढकने से हम अनाशक्त भाव से सच्चा कर्तव्य पालन कर उसे आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग नहीं बना सकते अहम केंद्रित कर्तव्य हमारे लिए कई समस्याएँ और नए बंधनों का निर्माण कर सकता है